भी आने भी वाली हैं आज अध्ययन के लिए उनका प्रश्न है कि जिसने जीवन विद्या का शिविर अटेंड नहीं किया पर परिचय की किताब पढ़ी है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जैसा शिविर करने से होता है वैसा ही ऐसा तो नहीं देखा गया क्योंकि किताब जो है वो मानव से थोड़ी छोटी पड़ जाती है और वो पढ़ने वाला अपना अपने में उसका जो मीनिंग रहता है उसी मीनिंग को लेकर वो किताब को पढ़ता है तो वो क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाती है क्योंकि यहाँ पर शब्द पुराने हैं और अर्थ जो है वो अपने आप में नए हैं या कह लो पूरे हैं तो जिस प्रकार का अर्थ प्रचलन में है वो वो वो जो अर्थ प्रचलन में है वो यहाँ पर नहीं है बल्कि उससे थोड़े समग्र हैं इसीलिए क्या होता है कि पढ़ने वाला अपनी कल्पना को किताब के साथ लगाता है तो पुनः हुए का वही अर्थ वो, वो बना के रखे रहता है और यहाँ पर वन डिस्कशन में क्या होता है कि आदमी के साथ जब बातचीत होती है तो उसके आ, उलट पुलट करके जो चीज़ों को देखा जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक उस, उस, उस शब्द का क्या एक गहरा अर्थ हो सकता है वो बातचीत में निकल के आ सकता है तो किताबें सहयोगी हो सकती हैं समझना आदमी को आदमी के साथ ही होगा आज भी होगा कल भी होगा हमेशा भी ऐसे होने वाला है शिक्षा का वस्तु किताब नहीं है शिक्षा में सहयोगी वस्तु हो सकता है मानव ही मानव के साथ समझ सकता है ये बात को ध्यान में रखना चाहिए तो शिक्षा मनुष्य के साथ होने वाली चीज़ है मानव का व्यवहार का मतलब ही शिक्षा है और उसको कोई मतलब कम नहीं किया जा सकता किसी भी मीडिया से जैसे आप रेडियो से बात कर रही हैं इसका एक, एक एक लेवल तक का इसका सदुपयोग है लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि रेडियो से लोग जागृत हो जाएंगे समझदार हो जाएंगे है ना एक ध्यानाकर्षण की चीज़ हो सकती है और इसमें भी देखिए कि बहुत डायनेमिक्स है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं किताब के साथ ऐसा नहीं हो सकता है किताब में एक प्रकार से एक आदमी ने सोचा लिख दिया अब वो दूसरे आदमी को पकड़ में भी आया कि नहीं आया कि क्या सोचा था क्या लिखा तो उसका एक लिमिटेशन है मानव परंपरा को यदि लंबे समय में हम देखेंगे तो किताबों का है ना एक प्रकार का उपयोग है लेकिन समझना समझाने का कार्यक्रम आदमी से आदमी के द्वारा होने वाला है किताबों के द्वारा नहीं हो सकता है क्योंकि किताबें जड़ है और मानव चैतन्य है इसी के आगे जीवन